श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छे सत्तासी तीन अगस्त अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण तथा समन में कुंडलनी और षठ चक्र भेद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों के साथ बैठे हैं दिन के दो बजे होंगे शिवपुर से बाउलों एक तरह के गाने वाले का दल और भवानीपुर से भक्तगण आए हुए हैं श्री उत्तराखाल लाटू और हरीश आजकल हमेशा यही रहते हैं कमरे में बलराम और मास्टर हैं आज श्रावण की शुक्ला द्वादशी है तीन अगस्त अठारह सौ झूलन यात्रा का दूसरा दिन है कल श्री राम कृष्ण सुरेंद्र के घर गए थे वहाँ शशधर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आए थे श्री राम शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं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 उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा इन्हें सठ चक्र कहते हैं कुंडलनी शक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर इन सब पद्मों को क्रमशः पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है जब लिंग गुह्य और नाभि से मन हट जाता है तब ज्योति के दर्शन होते हैं साधक आश्चर्यित होकर ज्योति देखता है और कहता है यह क्या यह क्या छहो चक्रों का भेद हो जाने पर कुंडलनी सहस्त्रार पद्म में पहुंच जाती है तब समाधि होती है वेदों के मत से यह सब चक्र एक एक भूमि है इस तरह सात भूमियां हैं हृदय चौथी भूमि है हृदय वाले अनाहत पद्म के बाहर दल हैं विशुद्ध चक्र पाँचवीं भूमि है जब मन यहाँ आता है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 कोई मजबूत पकड़ नहीं है वह मय की एक रेखा मात्र है हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद दासमय रखा था नारद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि लोगों ने भी ब्रह्म साक्षात्कार के बाद दासमय भक्तमय रख छोड़ा था ये सब जहाज की तरह हैं स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से आदमियों को भी पार ले जाते हैं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 मैं चीनी खाना अधिक पसंद करता हूँ चीनी बन जाना नहीं गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ था परंतु वे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहती थी वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थी कोई वात्सल्य भाव से कोई सख्य भाव से कोई मधुर भाव से और कोई दासी भाव से शिवपुर के भक्त गोपी यंत्र बजाकर कर गा रहे हैं पहले गाने में कह रहे हैं हम लोग पापी हैं हमारा उद्धार करो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 क्या आपका एक आध गाना ना होगा श्री राम कृष्ण मैं क्या जाऊंगा अच्छा मैं क्या गाऊंगा अच्छा जब भाव आ जाएगा तब मैं गाऊंगा कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण गाने लगे गाते हुए आप उर्जृश्य हैं आपने कई गाने गाए एक का भाव नीचे दिया जाता है श्यामा ने कैसी कल बनाई है वह साढ़े तीन हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है